अमृतवाणी भक्ति के विविध सोपान और पहलू सात प्रेम प्रीति के तीन प्रकार हैं समर्था समंजसा और साधारणी समर्था प्रीति सबसे उच्च कोटि की है उसमें प्रेम का केवल प्रेमास्पद का ही सुख चाहती है उसके लिए चाहे उसे स्वयं को कष्ट ही क्यों न भोगना पड़े समंजसा प्रीति मध्यम कोटि की है इसमें प्रेम का प्रेमास्पद के सुख के साथ स्वयं का भी सुख चाहती है साधारणी प्रीति सबसे निम्न कोटि की है इसमें वह केवल अपना ही सुख चाहती है प्रेमास्पद के सुख दुख की कोई परवाह नहीं करती सात तो जिस प्रकार संसारियों के बीच सत्व रज तम ये तीन गुण पाए जाते हैं उसी प्रकार भक्ति में भी सत्व रज और तम तीनों गुण हैं जिसमें सात्विक भक्ति होती है वह ध्यान भजन एकांत में अत्यंत गुप्त रूप से करता है शायद वह मच्छरदानी के अंदर ही ध्यान करता है सबको लगता है कि ये सोए हैं रात को नींद अच्छी नहीं हुई होगी इसी से उठने में देर लग रही है देह के प्रति इतना ही ख्याल रहता है किसी तरह पेट भर जाए साग भात मिला कि बहुत हो गया उसमें किसी बात का आडम्बर नहीं है न खाने पीने का न पोशाक का घर में सास सजावट का जमघट नहीं ऐसा भक्त धन के लिए कभी किसी की खुशामद नहीं करता जिसमें रास्तिक भक्ति होती है वह खूब तिलक चंदन लगाएगा रुद्राक्ष की माला पहनेगा माला में जगह जगह पर सोने के मनके लगे होंगे जब पूजा करेगा है तो कोसे का वस्त्र पहनेगा बड़े ठाट से पूजा करेगा जिसमें तामसिक भक्ति है उसका विश्वास जुलंत होता है जिस प्रकार डकैत जबरदस्ती धन छीन लेता है उसी प्रकार वह भी भगवान पर जोर जबरदस्ती करता है कहता है क्या मैंने भगवान का नाम लिया है फिर भी मुझमें पाप है मैं उनकी संतान हूँ उनके ऐश्वर्य का अधिकारी हूँ उसमें ऐसा तेज होता है सात प्रश्न भक्ति का तामसिक रूप क्या है उत्तर ऊँचे स्वर से जय काली जय काली कहते हुए पागल हो जाना या हरी बोल हरी बोल चिल्लाते हुए दोनों हाथ उठाकर पागलों की तरह नाचना यही भक्ति का तम है इस कलयुग में ऐसी उग्रतामसी भक्ति ही अधिक लाभदायक है मंद मध्यम जप ध्यान की बजाय इस तरह की तीव्र भक्ति से अधिक शीघ्र फल मिलता है भक्त की आंधी से ईश्वर के दुर्ग का प्राचीर टूट फूट जाता है सात सौ सत्तर चित्त शुद्धि के लिए साधना का क्रम इस प्रकार है पहला साधु संग, दूसरा ईश्वर ईश्वरीय विषयों में श्रद्धा तीसरा आदर्श के प्रति निष्ठा चौथा ईश्वर पर भक्ति प्रेम पांचवा भाव या ईश्वर में तन्मयता छठवा महाभाव जब भाव पर पक् हो जाता है तो महाभाव होता है महाभाव में भक्त उन्मत्त की तरह कभी हंसता है तो कभी रोता है वह देह के पार चला जाता है उसे शरीर की सुझ नहीं रहती यह अवस्था साधारण जीवों को नहीं होती अवतार महापुरुषों की ही होती है सातवा प्रेम भगवत भक्ति की सर्वोच्च अवस्था यह महाभाव के बाद ही आती है इसके दो लक्षण हैं पहला संसार का विस्मरण हो जाना दूसरा स्वयं के देह का विस्मरण हो जाना इस अवस्था में भक्त को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं और इस प्रकार उसके जीवन का उद्देश्य सफल हो जाता है सात शास्त्र में यह सब कर्म करने का आदेश है इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ इस प्रकार की भक्ति को वैधि भक्ति कहा जाता है और एक किस्म की भक्ति है राग भक्ति, रागभक्ति ईश्वर के प्रति अनुराग और प्रबल प्रेम से आती है जैसे कि प्रहलाद की थी वह भक्ति यदि आ जाए तो फिर वैधि कर्मों की आवश्यकता नहीं रहती सात एक किस्म की भक्ति है जिसका नाम है वैधी भक्ति इतना जप करना होगा इतने उपहास रखने होंगे इतनी तीर्थ यात्रा करनी होगी इतने उपचारों से पूजा करनी होगी इतने बलिदान देने होंगे यह सब वैधी भक्ति है यह सब करते करते धीरे धीरे रागा भक्ति आती है जब तक यह रागा भक्ति नहीं आती तब तक ईश्वर लाभ नहीं होता ईश्वर पर प्रेम होना चाहिए जब संसार बुद्धि पूरी तरह निकल जाएगी ईश्वर पर सोल हो आने मन आ जाएगा तभी उनको पा सकोगे सात सौ तिहत्तर भक्ति दो प्रकार की है पहली है वैधि भक्ति इतने उपचारों से पूजा करनी होगी इतना जप करना होगा चरण करना होगा इत्यादि यह सब वैधि भक्ति या शास्त्र विधानोक्त तो भक्ति है इस वैधि भक्ति के परिपक्व होने पर शुद्ध भक्ति या ज्ञान का लाभ होकर समाधि होती है समाधि में जीवात्मा का परमात्मा में लय हो जाता है समाधि के बाद जीव वापस नहीं लौटता पर यह बात जीव कोटि के संबंध में है अवतार या ईश्वर कोटि की बात अलग है उनकी भक्ति वैधि भक्ति नहीं वह तो भीतर से स्रोत की तरह आती है चैतन्य महाप्रभु प्रभु की तरह अवतार तथा ईश्वर कोटि भक्तों में अनिलोम विलोम दोनों भाव पाए जाते हैं वे समाधि में भी जा सकते हैं और फिर उतरकर ईश्वर के साथ दास्य वात्सल्य या अन्य कोई भाव संबंध स्थापित कर भक्ति का आस्वादन भी कर सकते हैं वे नेति नेति करते हुए एक के बाद एक एक सीढ़ी को पार कर छत पर पहुंचते हैं फिर वहाँ जाकर वे देखते हैं कि छत जिन ईट चूना बालू आदि चीज़ों से बनी है सीढ़ियाँ भी उन्हीं चीज़ों से बनी है तब वे कभी छत पर रहते हैं तो कभी सीढ़ी से नीचे ऊपर आना जाना करते रहते हैं समाधि में अहम या जगत का अत्यंत अभाव होने पर ब्रह्म दर्शन होता है तब दिखाई देता है कि ब्रह्म ही दीव जगत सब कुछ हुआ है